ख्या दो सौ दस के बाद <coughs> पर <परसत> पद पावन सोकन सावन प्रगट भई तप पुंज सही परसत पद पावन सो घन सावन प्रगट भई तप पूज सही देखर गुनायक जन सुखदायक सन मुख कर जोरी रही देख दर जन सुखदायक सन मुख कर जोरी रही अति प्रेम अभीरा पुद शरीरा मुख नहीं आबई बचन कही अति प्रेम दिया पुलक शरीरा मुख नहीं आबई बचन कही अतिशय बड़ भागी चरणन लागी जुगल नयन जल जलधार बी अतिशय बड़ भागी चरण लागी जुगल नयन जल धार बही जुमन की ना मन प्रभु कहुचीना रघुपति कृपा भगति पाई धीरजुमन की ना प्रभु कहुँची ना रघुपति कृपा भगति पाई अति निर्मल अतिर्मल वानी अस्तुति ज्ञान गम्य जय रघुराई अतिर्मल वानी अस्तुतिठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई नारीय पावन प्रभु जग पावन रामन ऋपुजन सुखदाय नारीय पावन प्रभु जग पावन राम सुखदाई राजीव बिलोचन भव भय मोचन पाहि पाई शरण आई राजीव बिलोचन भव भय मोचन पाहि पाई शरण आई मुनिषापजुदीना यति परम अनुग्रह महना मुनषापलोदीनाति परमाुग्रह माना देख्य भरि लोचन हरिभव मोचन यई लाभ शंकर जाना गौं परोचना ऋव ये लाभ शंकर जाना विनती प्रभु मोरी मै मति भोरी नातन मागौ बर याना प्रभु मोरी मै मति भोरी नातन मागौ बर पद कमल परागारस अनुरागा मम मन मधुप करी पाना पद्म कमल अनुराग मम मन धुप करी पाना जही पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भइ शिव शीष धरी जही पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीष धरी सोई पद पंक जय जय जही पूजत यज मम सिर धरेव कृपाल हरी पद पंग जय पूजत यज मम श्री धरेऊ कृपाल हरी यही भांति सिधारी गौतम नारी बारी बारी, बारी हरि चरण परी यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी जोवती मन भावा सोबर पावा गये पतिका नंद भरी सो परवा गे पतिका नंद भरी अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास सठ तेहि भजू शाल कपट जंजाल तुलसीदास सट देवट जंजाल श्यावर राम चंद्र की जय पवन सुतुमानी जयो भाई की। अभी स्मरण करें कल देख रहे थे कि विश्वा मित्र भगवान राम और लक्ष्मण और उनके साथ में और भी लोग भी हैं ये सब लोग जनकपुर की तरफ चल रिए तो रास्ते में जाते हुए ये गौतम मुनि का आश्रम पड़ा जो कि उस समय उजड़ा पड़ा हुआ था मैंने गौतम ऋषि तो शरीर उनका समाप्त हो गया था और ये इनकी अहिल्या जो थी उसको जो है उन्होंने श्राप दे दिया था पत्थर होने का तो वो पाषाण बनी हुई वहाँ पड़ी थी बैठी थी और उसके बाद उन्होंने ये भी उसे वरदान दिया था कि जब भगवान अवतार लेंगे और इधर आएंगे और तुमको स्पर्श करेंगे तब तो तुम्हारा उधार हो जाएगा तुम्हारा ये जलक पत्थर का रूप से तुम्हारा समाप्त हो जाएगा तो ये सब कथा विश्वामित्र ने भगवान राम को बताई कि ऐसी ऐसी घटनाएँ घटी है तो वो आपकी प्रतीक्षा कर रही है तो, और इसको जो है वो स्पर्श करो चरणों से स्पर्श कर देंगे तो इसका जो है उद्धार हो जाएगा तब अब उस समय यद्यपि भगवान राम को संकोच लगा कि गुरु के सामने हम इस चरणों से एक स्त्री को स्पर्श करें तो देखो सब कई बातें उसमें गड़बड़ दिखाई देती है एक स्त्री मुनि की पत्नी का स्त्री का जो पूजनी है उसके अपने पैरों से स्पर्श करना कोई गलत काम दूसरा बात यह कि यह कार्य इस प्रकार का अहल्या का उद्धार हो रहा है तो यह कार्य विश्वामित्री जी को करना चाहिए था उनके सामने भगवान राम को करना पड़ रहा है तो बड़े लोगों के सामने इस प्रकार का ये कार्य जो है अशोभ नहीं लगता है फिर भी भगवान राम ने उसको स्पर्श किया विश्वामित्र जी ने बार बार उससे कहा कि आप संकोच न करें इसका उद्धार हो जाता है इसका कल्याण होता है तो सब अच्छा है अगर इसका जो है शीबें चरण के स्पर्श से ही उद्धार होता है तो ये जो अशोभनीय बातें हैं वो उसका कोई मूल्य नहीं रखती एक बहुत बड़ा उपकार का होगा इसके साथ में तो फिर भगवान राम ने उसको अपना पैर जो वो स्पर्श करा दिया तो परसद पद पावन वहाँ से पर कथा अब क्या घटना घटी उसके बाद कि भगवान राम ने चरण स्पर्श किया उसको तो अब वो कहते कि हैं कि कैसे पैर हैं उनके भगवान के चरण पावन हैं और शोक न सावन है चरण भगवान के और वो भी शोक को नष्ट करने वाले ही है जैसे ही उसका स्पर्श हुआ तो प्रगट भई तक पुंज सही तो वो प्रकट हो गई प्रकट हो, हो के माना पत्थर उसका समाप्त हो गया अहिल अपने रूप में उस प्रकार से प्रकट हो गई और तप पुंज मन तपस्वी रूप धारण किए हुए जैसे ऋषियों की पत्नियां तपस्वी रूप धारण किए उसी प्रकार से वह तपस्वियों का एक मूर्तिमान रूप होकर के वो दिखाई दिए अभी से तो एक इस प्रकार की उस समय त्रेतायुक्त की घटना है इस प्रकार से किया इतिहास है लेकिन जैसा कि पहले बताया इसका इतिहास मात्र नहीं इसको अपने आंतरिक जगत में आध्यात्मिक सत्य इसमें क्या है इसको देखें इस अहिल्या को जब ये स्वीकार करें कि ये बुद्धि है तो इस बुद्धि में जैसे जैसे ये बुद्धि परमात्मा से विमुख होती है वैसे वैसे इसमें जड़ता आती है तमो गुण आता है रजोगुण आता है बुद्धि में जड़ता आती है जैसे जैसे ये बुद्धि परमात्मा की तरफ उन्मुख होती है परमात्मा का स्मरण करती है तो एक प्रकार से परमात्मा का संस्पर्श बुद्धि को प्राप्त होता है और उससे बुद्धि में निर्मलता आती है चेतना आती है उसमें ज्ञान उत्पन्न होता है तो भगवान का जो स्मरण जो है वह परम पवित्र है एक बात और भी है कभी कभी पूछते हैं कि भगवान के चरण क्या हैं आध्यात्मिक रूप में तो कई बार गुरुदेव ने ये बताया कि जो शास्त्र हैं हमारे ये भगवान के चरण पैर वो होते हैं जिनके ऊपर व्यक्ति खड़ा होता है परमात्मा जो स्थित है वो शास्त्रों के ऊपर है शास्त्र ही परमात्मा का ज्ञान कराते हैं पर परमात्मा तो अपनी सत्ता से विद्यमान है ही है लेकिन संसार में लोगों के लिए परमात्मा शास्त्र के द्वारा ही उपलब्ध है इसलिए एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो परमात्मा का आधार शास्त्र है उसी से परमात्मा का ज्ञान होता है इसलिए भगवान के चरणों की पूजा करने का सही अर्थ ये है कि हम शास्त्रों की पूजा करें और उनमें परमात्मा बुद्धि रख करके उनकी पूजा करें जो उपनिषद हैं गीता हैं ये सब जो शास्त्र हैं ये शास्त्र समझें कि भगवान के वैसे तो ये भी कहते हैं ये सब भगवान की बाणी हैं भगवान की सांस हैं लेकिन ये भी हैं कि ये भगवान के चरण हैं उनका अध्ययन करें बार बार निरंतर रोज उनका अध्ययन करने के माने हैं भगवान के चरणों की सेवा दूसरे आगे चल के फिर देखते हैं कि शास्त्र के द्वारा ही व्यक्ति को ये समझ आता है कि परमात्मा सबके हृदय में पास करता है तो जब व्यक्ति अपने हृदय में पहुँचता है अपने मन बुद्धि अहंकार आदि भक्तियों को देखता है और उसके बाद जब उसे साक्षी का ध्यान आता है कि एक नदी विद्यमान चैतन्य होना चाहिए जो कि अहंकारा आदि वृत्तियों का प्रकाशक हो तो वो साक्षी भी परमात्मा का चरण है सबसे पहले हम साक्षी को पाते हैं मानो भगवान के चरण पा गए और जो व्यक्ति उस साक्षी का रोज ध्यान में स्मरण करता है साक्षी भाव को स्मरण करता है उसी में अपनी बुद्धि को स्थापित करता है निश्चय करता है कि ये साक्षी ही अपना स्वरूप है अपनी सत्ता है यही आत्मा है यही परमात्मा है वो मानव भगवान के चरणों का सेवन कर रहा है। ये है थोड़ी सी बात अगर समझ में आ जाए तो व्यक्ति की साधना उपासना उसका रहस्य व्यक्ति को पता चल जाए और फिर वो दृढ़ चित्त होकर के साधना में लगे तो प्रसद पद पावन शोक नशावन भगवान के चरण शोक नशाने वाले हैं मन शास्त्र भी शोक के नष्ट करने वाले हैं और साक्षी चैतन्य का चिंतन करना स्मरण करते हैं उसका ध्यान करते हैं तो वो भी शोक नष्ट करने वाला है शोक तो बुद्धि में तब है जब बुद्धि में रजुगुण है तमगुण है तो ही शोक है अगर रजुगुण तम गुण दूर हो जाए सत्य गुण की अधिकता हो जाए तो सत्य गुण का लक्षण है सुख वैराग शांति तो फिर उसको व्यक्ति तो जैसे दुख हुआ करते हैं संसार में फिर इसलिए कहते हैं भगवान के, के चरण जो है शोक के नशाने वाले है और प्रगट भाई तब पूंज सही के माने हैं कि यह है परमात्मा का संस्पर्श पा करके बुद्धि में जहाँ तमगुण रजगुण दूर हुआ सत्यगुण की बुद्धि हुई तो वह बुद्धि ऐसी ही होती है कैसी तपकुंज वो बुद्धि निर्मल बुद्धि प्रकाशमान बुद्धि वो बुद्धि जिसमें की कहीं कोई अज्ञान नहीं संशय नहीं भ्रम नहीं ऐसी शुद्ध निर्मल बुद्धि बन जाती है मनुष्य के लिए ये बुद्धि ही सबसे बड़े मूल्य की वस्तु है जिसकी बुद्धि सुद्ध है निर्मल है ज्ञानमान है तो वो बुद्धि जो वो व्यक्ति महान है और जिसकी बुद्धि निकृष्ट है भ्रष्ट है स्थूल है जड़ है भैरमुखी है बस वो व्यक्ति गया बीता, नष्ट प्राय है इसलिए अपने साधनाओं की तरफ जितनी आध्यात्मिक शिक्षाएं हैं साधनाएं हैं उनमें सब में देखेंगे कि इस बुद्धि को ही प्रकष्ट बनाने के लिए नाना प्रकार के उपाय बताए गए हैं जैसे गायत्री मंत्र है उसका भी उद्देश्य यही है कि हमारी बुद्धि निर्मल बने उद्देश्य अर्थ ही उसका उसमें इस प्रकार का है optics, भी, भी हमको बुद्धि प्रदान करे परमात्मा सद्बुद्धि प्रदान करे और तो सद्बुद्धि अगर व्यक्ति को प्राप्त हो गई तो सब कुछ प्राप्त हो गया व्यक्ति बनता है तो अपनी सदबुद्धि से बनता है बिगड़ता है तो दुर्बुद्धि से बिगड़ता है दुखी होता है तो दुर्बुद्धि से दुखी होता है रथ रास्ते पर जाता है अपनी हानि उठाता है तो वो भी दुर्बुद्धि के कारण करता है सद्बुद्धि बुद्धि में बुद्ध हुई तो उसका विकास होता है सन्मार्ग मिल जाता है दुख दूर, दूर हो जाते हैं तो इसलिए बुद्धि को ठीक रखने के साधन लेकिन बुद्धि ठीक तब रहे जब उसके कारण शरीर की जो तमोगुण जो गुण दूर हो सत्यगुण हो तब बुद्धि ठीक रहे क्योंकि उनकी वासनाएं जिस प्रकार की होती वही बुद्धि के ऊपर अपना प्रभाव डालकर के बुद्धि को वैसा ही बना देती है इसलिए व्यक्ति का स्वभाव बदले जगह तब विस्मे ऐसा हो तो ये कहते हैं कि यह है, अहल्या के साथ इस प्रकार से हुआ कि वो फिर वहां से कथा के अनुसार तो प्रकट हुई मैंने वो एक ऋषि पत्नी के रूप में जीवित रूप में फिर खड़ी हुई और उसने सामने भगवान को देखा लेकिन आगे भी जो कथा है वर्णन है वो इसी प्रकार का है कि जहाँ व्यक्ति की सत्रगुण बुद्धि हुई और बुद्धि में चेतना आई तो फिर वो बिद बुद्धि जो वो परमात्मा के दर्शन प्राप्त करने की भी अधिकार नहीं हो जाती है तो देखत जैसे वो अपने प्रगट हुई तो उसने सामने देखा की भगवान राम खड़े हुए बुद्धि भी जहाँ सत्यगुणी बुद्धि हुई और शास्त्र का प्रमाण प्राप्त हुआ तहा फिर वो अपना आत्मा स्वरूप समझ में आ जाता है और उसको अब इसमें तो देखने के लिए वर्णन की आमने सामने खड़े हुए हैं लेकिन वहाँ जो है वो हो अपने अंतरतन में वो हो आत्मा परमात्मा अपने ही स्वरूप के रूप में प्रकट होता है यही उसका देखना है तो यहाँ देखत रघुनायक जन सुख दायक भगवान राम को देखा जो भक्तों को सब देने वाले है सन्मुख हुई कर जोर रही उनके सामने हाथ जोड़ करके वो खड़ी होती और अति प्रेमी अधीरा प्रलग शरीरा और भगवान को देख करके वो प्रेम अधीरा मैंने उनके भगवान के प्रेम से भक्ति के कारण से गदगद हो गई शरीर पुलकित हो गया भगवान को देख करके और मुख नहीं आवे गए बचन कही उसको इतना ज्यादा हर्ष हुआ इमोशनली इतनी ज्यादा गदगद हो गई की तो उसके मुंह से फिर जो वो बचन नहीं निकलते बोल नहीं पाती भगवान के सामने कुछ कही अति बड़े अतिशय बड़ भागी चरणन में लागी वो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझती है कितने तो भाग्यशाली हैं कि भगवान के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं अतिशय बड़ भागी शास्त्रों के अनुसार सबसे अधिक भाग्यशाली व्यक्ति वही है जो अपने हृदय में परमात्मा के दर्शन कर सके प्राप्त कर सके संसारी लोगों के लिए भाग्यशाली व्यक्ति और, और भौतिक वस्तुएं जिनको प्राप्त है उनको भाग्यशाली मानते हैं लेकिन शास्त्र उन्हें भाग्यशाली नहीं मानता उन्हें भाग्यशाली मानता है जिसको जो अपने हृदय में परमात्मा तक पहुंचा परमात्मा के दर्शन किए उसके परमात्मा के आनंद से आनंदित है उसके समान भाग्यशाली कोई नहीं बड़ा भागी चरण लागी जुगुल नयन जल धार बही उसने भगवान के सामने प्रणाम किया चरणों में और जिसे पहले पता शरीर पुलकित हो गया था अब कहते जुगुल नयन जल धार दोनों नेत्रों से अस्वधारा देने लगी ये प्रेम के कारण से कोई दुखी की धारा नहीं है ये भगवान के कारण से उनकी उनका अनुग्रह कृपा प्राप्त करके उनसे प्रेम के कारण से भगवान को देखकर के आनंदित होकर प्रकार उसके नेत्रों में ने धीरज मन कीना और उसने अपने धैर्य धारण किया धैर्य धारण माने ये जो इमोशंस जो थे ये संवेद तीव्रता पकड़ रहे थे उनको थोड़ा रोकने की को उसने कोशिश की तो धीरज मन चिन्ह और प्रमुख चिन्ह और उसने देखा कि यह हमारे भगवान है पर परमात्मा ही है इस प्रकार से उनको समझा और अगुपति के पाप भगवती पाई और भगवान की कृपा से उसको भक्ति प्राप्त हो गई अब देखो पहले तो बुद्धि अपने हृदय में साक्षी को आत्मा को परमात्मा को जानती है उसे पता लगता है कि अपना अपना स्वरूप ही रूप अपना है परमात्मा का ज्ञान होता है बुद्धि में और फिर बुद्धि में भक्ति भी आ जाती है भक्ति के माने जब परमात्मा आनंद स्वरूप परमात्मा सौंदर्यधान परमात्मा वो जब अनुभव में आया तो फिर व्यक्ति परमात्मा को सहज ही प्रेम करता है फिर उस समय यह नहीं कि भगवान की बुद्धि आवे आवे आने का कोई सवाल ही नहीं जैसे कि भगवान को जैसे उसने देखा जाना तो उसे भगवान में ही बुद्धि का आकृष्ट हो जाना मन का उसी परमात्मा में लुब्ध हो जाना स्वाभाविक है इसी का नाम भक्ति है अब वो जान जाता है कि ये परमात्मा ही सर्वसर्व सब कुछ है यही एकमात्र सत्य है सर्वोपर यही है हमें इसी के अधीन रहना चाहिए इसी के पर समर्पित रहना चाहिए ये भाव जहाँ आ गया तो भक्ति आ गई भक्ति का तात्पर्य कई है एक तो परमात्मा का ज्ञान दूसरा भक्ति में तत्व है कि परमात्मा के प्रति समर्पित जैसे कि हम अपने संसारी भव्य पदार्थों पर समर्पित होते हैं वैसा न होकर के परमात्मा के प्रति समर्पित ये भक्ति का लक्षण है और परमात्मा के अधीन अपने आप को स्वीकार करें कि शरीर प्राण मन बुद्धि सब इसी आत्मा के परमात्मा के अधीन है उनके उसमें आ जाए अधीनता स्वीकार कर ली परमात्मा तो जिस प्रकार से परमात्मा रखे उस प्रकार से रहे परमात्मा की इच्छा के अनुसार ही जीवन जिये उसी के चलाए हुए चले तीसरी बात है परमात्मा की ये एक शरणागति परमात्मा की है और दूसरी परमात्मा की अधीनता है ये भक्ति का तात्पर्य है एक प्रकार का मैंने एक जीवन विधान एक भौतिक जीवन के स्थान पर एक आध्यात्मिक जीवन अपने अंदर जागृत हो जाए उसी प्रकार की धारणा वैसे ही भावना वैसे ही विचार उसी प्रकार का रहन ये सब जीवन में आ जाए तो मानो वो हो भक्त हो गया भक्त से तात्पर्य केवल इतना नहीं है कि कभी कभी भजन गा लिया कभी कभी पूजा कर ली तो उसके कारण से भक्त हो गया भक्त तो एक आंतरिक जीवन का विधान है एक व्यक्ति की समझ है और उस बुद्धि के अनुसार उस समझ के अनुसार उस व्यक्ति को एक आध्यात्मिक रूप से जैसे जीवन जीना चाहिए उस प्रकार का उसका जीवन बन गया मान्यताए भी आध्यात्मिक मान्यताएं आध्यात्मिक धारणाएं आध्यात्मिक व्यवहार ये सब व्यक्ति का जब जीवन में आ गया तो वो भक्त हैं इसलिए ये यहाँ कहते हैं कि फिर वो रघुपति कृपा भगति पाई उसने भगवान की कृपा से उसे भक्ति प्राप्त होगी और अति निर्मल मानी अस्तुत खानी अब जब उसने थे धैर्य धारण किया तो बोलने की हिम्मत पड़ी तो कहते हैं फिर जो है उसने स्तुदानी माने स्तुति करने का निश्चय किया माने करते बन नहीं रहा था प्रेम के कारण से लेकिन फिर कहा कि जब भगवान सामने है, तो इनकी स्तुति करनी चाहिए इसलिए उसने करने का प्रयास किया और बड़ी ही सरलता के साथ में सद्विचार के साथ में भगवान से प्रार्थना की उसने कहा कि रामण रिपु जन सुखदायी भगवान आप राम रिपु हैं और भक्तों को सुख देने वाले रावण तो आगे आएगा आगे मारा जाएगा लेकिन रावण ऋप को उसने यही बता दिया कि भगवान रावण के रिपु हैं यहाँ रावण का नाम आया इसके माने है रावण के माने है मोह जो कि व्यक्ति को रुलाता है रावण का अर्थ है जो लोगों को रुलावे दुख दे उसका नाम रोदियति देतीत रावण जो रुलावे उसका नाम राम और अपने अंदर कौन बैठा है जो रुलाता है हमको मोह है मोह ही रुलाता है और इस मोह का नाश करने वाले भगवान जहाँ परमात्मा का ज्ञान हुआ परमात्मा प्रकट हुआ तहा मोह नष्ट हो गया मोह नष्ट हो गया तो हमारा रोना खत्म हो गया दुख समाप्त हो गए इस प्रकार की व्यवस्था है सब आगे पीछे बार बार देखते रहे तो उनका सबका जोड़ तोड़ मिलाते रहे कि कैसे कैसे करके स्थिति अपनी आंतरिक बनती है तो रावण रिपु और जन सुखदाई भक्तों को सुख देने वाले हैं अभी बता दिया जन की मन भक्त भक्त के माने ये है जैसा कभी बताया जो परमात्मा की शरण में है जो परमात्मा के अधीन है परमात्मा में ही प्रेम रखने वाला है ऐसे व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है जो जन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन ये भगवान के स्वरूप का वर्णन है भगवान का राजीव लोचन मैने कमल के जैसे उनके सुंदर नेत्र है भव भय मोचन ये जो है भव का भय उसे दूर करने वाले हैं भाव के माने संसार और संसार के माने जन्म जन्मृत का चक्र अविद्या काम कर्म एवं संसार अविद्या है कामना है कर्म है कर्म का बंधन है पुनर्जन्म है जन्म जन्मरण का दुख है ये सब संसार है इसी का नाम भव संसार के स्थान में पर्यायवाची वाची शब्द प्रयोग कर देते हैं भाव भाव भय मोचन मैंने संसार के भय को दूर करने वाले मैंने संसार ही समाप्त कर देते हैं भगवान की शरण में गए भक्ति प्राप्त हुई तो संसार का बंधन समाप्त हो गया तो कहते हैं भाव भय मोचन मोचन मने मुक्त करने वाले छुड़ान देने वाले है भैसे पाही पाही शरण ही आई <kéric> <collection> और पाही, पाही मैंने हम आपकी शरण में है <kinda Dragons> हमारे ऊपर कृपा करें हम आपकी शरण में है इस प्रकार से बोलती हुई उसने भगवान से प्रार्थना की आगे वो कहने लगी अहिल्या मुनि शाप जो दीना अतिबल की कि गौतम मुनि ने जो हमको शाप दे दिया आज हमारी समझ में आया वो तो बहुत अच्छी बात रही मुनि शाप जो दीना मुनि का शाप देना भी कल्याणकारी सिद्ध होता है देखो तो व्यक्ति की जब व्यक्ति महान व्यक्ति हो जाते हैं अपनी पूर्णता को प्राप्त हो जाते हैं तो उनके ऐसे काम जैसे साप दे देना का जैसा काम लोगों को लगे कि साप दे दिया ये तो बड़ा गड़बड़ किया लेकिन गड़बड़ नहीं मुनि के हाथ से मुनि के द्वारा वाणी से कोई गलत काम हो ही नहीं सकता किसी की हानि पहुंचाने वाला हो ही नहीं सकता इसलिए जो है उसका साप देना भी मुनि का जो है वो कल्याणकारी सिद्ध हो गया तत्काल तो, तो ऐसा लगा कि साप दे दिया पत्थर कर दिया एक जो है ये हानि कर दी थी लेकिन जो लाभ गौतम ऋषि को प्राप्त नहीं हुआ वो गौतम पत्नी अहिल्या को प्राप्त हो गया गौतम ऋषि तो शरीर छोड़ के चले गए पहले उनको साक्षात भगवान के अवतार लेने के बाद में उनके दर्शन नहीं हो पाए लेकिन अहिल्या को भगवान के दर्शन हो तब गौतम मुनि ज्यादा महान कि अहिल्या ज्यादा महान अहिल्या को उससे भी ज्यादा गौतम ऋषि ने जो साफ देने वाले उससे भी ज्यादा लाभान्वित हो गई वो तो। तो कहते हैं मुनि शाप जो दीना अति फलना परम अनुग्रह में माना कहते हम उनका अनुग्रह मानना अनुग्रह उन्होंने अनुपर ऊपर की है इसलिए हम उनके कृतज्ञ है कृतज्ञता मानना के लिए अनुग्रह मानना कि उन्होंने हमारे ऊपर अनुग्रह किया है तो हम उनके लिए कृतज्ञ हैं ऐसे करके आप उसने उनकी बोला फिर कहते देखे भर लोचन और वो साप कल्याणकारी क्यों हुआ की देखे भर लोचन हरी मोचन के हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए और खूब नेत्रों से भरकर के हमने आपके दर्शन किए ऐसे दर्शन हरिभव मोचन जो संसार से निवृत्त कर देने वाले हैं सारे दुखों से क्लेशों से दूर कर देने वाले हैं जन्म जन्मृत के चक्र से छुड़ा देने वाले हैं उन ऐसे सुंदर स्वरूप को हमने देखा उनके साप के परिणाम स्वरूपा के लाभ भी उपाये यही लाभ शंकर माना कहते हैं ये सबसे बड़ा लाभ यही है भगवान शंकर जी तक ये लाभ इसी लाभ को लाभ और दूसरा लाभ नहीं तो कहते सबसे बड़ा लाभ क्या है गीता के अनुसार यह लाभार् परो लाभार गीता के छठवें अध्याय में आता है कि इस लाभ से बड़ा और कोई लाभ नहीं यह सुखार्ना परम सुखम और जिस सुख से बड़ा कोई सुख नहीं वो है आत्मा के परमात्मा के दर्शन का जो कि आनंद स्वरूप है आनंद निधान है उसकी प्राप्ति हो गई तो व्यक्ति को फिर और क्या चाहिए सब कुछ प्राप्त हो गया इसलिए कहते हैं शंकर की भी इसी के लाभ को भगवान के दर्शन के लाभ को सबसे बड़ा लाभ मांगते हैं विनती प्रभु मोरी मैं मत भोरी नासन मांगो बर आना अबू कहते कि भगवान से प्रार्थना करने लगी तो उसे वरदान मांगने लगी ये एक व्यवस्था इस प्रकार की है कि अगर भगवान के दर्शन होते हैं तो चाहे तो भगवान कहें कि भाई तुम हमारा अभी तक ध्यान चिंतन करते रहे तुम तुम्हारे आ गए तुम्हारे सामने तुम क्या चाहते हो वरदान मांगो चाहे तो ऐसे कहें वरदान मांगो जैसे बन शत्रुपा के सामने भगवान प्रकट होकर के आ गए तो भगवान ने स्वयं कहा उनसे कि तुम क्या चाहते हो वरदान मांगो तो वहां तो भगवान ने बोल दिया वरदान मांगने के लिए ऐसे ही काकृष्ण जी के सामने काकृष्ण ने प्रार्थना की भगवान के सामने आ गए प्रकट हो गए तो फिर भगवान ने उनसे काकूषण से कहा कि तुम वरदान मांग लो तो स्वयं भगवान नहीं कहते हैं वरदान मांगने के लिए हो सकता है यहाँ पर भी भगवान ने अहल्या से कहा हो कि तुम तो उनसे वरदान मांग दो प्रार्थना भगवान ने नहीं इस प्रकार का कहा तो भी भगवान के दर्शन का कुछ जो इच्छित फल व्यक्ति को हो वो होना चाहिए तब तो वो हो वरदान मांगे भगवान से तो अहल्या भी भगवान से वरदान मांगती है विनती <coughs> प्रभु मोरी कहती है कि हम आपसे विनती करते हैं वरदान के लिए कि मैं मत भोरी वैसे तो मेरी समझ ज्यादा कुछ है नहीं कि पता नहीं क्या भला है क्या बुरा क्या वरदान मांगना चाहिए लेकिन हम आपसे केवल एक यही प्रधान मांगते हैं कोई दूसरा नहीं ना तो मांगो बरे कोई और दूसरा प्रदान हमको नहीं चाहिए अब बस यही कि पद कमल परागा रसम राके चरण कमलों कमल पराग मैंने जैसे एक तो कमल और फिर एक कमल में पराग पराग में फिर मकरंद देखो क्या क्या कमल में है कमल तो वैसे ही दूर से बड़ा सुंदर है पंखुड़िया उसमें है फिर उसके बाद मध्य भाग में फिर उसके पराग है अब पराग के बाद फिर पराग का रस जो है वो मकरंद तो ये कहते हैं कि पद कमल परागा आपके चरण कमल के कमल का जो पराग है रस उसका रस जो है वो हो उसमें हमारा अनुराग पराग रस माने मकरंद उसमें तो माने ये कि अब एक पुस्तक है उसका नाम है अद्वैत मकरंद अपने यहां की प्रकाशित पुस्तक है वो अद्वैत मकरंद में क्या कि परमात्मा का ज्ञान परमात्मा का दर्शन परमात्मा भाव की प्राप्ति होना यही मकरंद है अंतिम वस्तु तो सार तथ्य तो यही है। जीवन का सार यही है कि की आत्मा को जाने परमात्मा को जाने परमात्मा के आनंद का अनुभव करें उस आनंद की अनुभूति में जीवन जिये बस यही सार है जीवन का तो इसलिए भगवान के चरणों कमलों का जो है ये है पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना मधुप जो है वो हो जो शहद इकट्ठे करने वाले जो है शहद की मक्खिया ये मधुप ये जा करके कमल पर पहुंचे तो वो जाती हैं तो पराग तक पहुंचती हैं और पराग से मकरंद लेकर के आती हैं हाँ, शहद ये है, उसमें जो अद्वैत मक्रंथ पुस्तक है उसमें कहते हैं कि देखो कमल तो होने को तो होता है कमल तो कोई भी व्यक्ति जाके तोड़ ले आवे उसको मिल जाएगा पराग उसका जो पराग कोई हाथ से नोचे तो उसको पराग भी मिल जाएगा हाथों में लग जाएगा लेकिन हर कोई व्यक्ति उसमें से मकरंद नहीं निकाल सकता वो काम जो है वो मधु भी करते हैं मधुमक्खी जो है वो काम उसी के बस का काम है कि उसमें से सेहद निकाले इसी प्रकार से जीवन तो सभी लोग जीते हैं लेकिन जीवन का जो मधु है वो हर किसी को प्राप्त नहीं होता उसके लिए वो अद्वैत मकरंद में कहते हैं कि जो विरक्त पुरुष हैं और ज्ञानी व्यक्ति हैं, वैराग्यमान विवेकवान व्यक्ति हैं, वही मधुमक्खी की तरह से हैं, जो कि शास्त्रों में उपनिषद इत्यादि का अध्ययन करके उसका मकरंद रूप जो परमात्मा है उस वहां तक पहुँचते हैं। हर किसी को उपलब्ध नहीं होता बाकी दूसरे लोगों को अब जो जिस सरोवर में कमल है उसमें कमल भी है पराग भी है मकरंद भी है मधुमक्खी आती है उसमें से शहद ले भी जाती है मकरंद को लेकिन उसी सरोवर में मेढक भी तो है पानी में तरता रहता है वो दूर जाता भी नहीं है वही बना रहता है कमल के पास ही बना रहता है लेकिन उसे मकरंद कितना प्राप्त होता जो लोग दुनिया की बातों में टर टर्र लगे रहते हैं उनको ये मकरंद जो है अध्यात्म का ये उनको प्राप्त नहीं होता वो तो मेढक की तरह केवल टर्र टर ट्र करते रहे बस और कुछ नहीं तो बात बातें बिल्कुल कुछ नहीं यही होगा पद कमल परागा रस अनुरागा पाना और पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शिश धरी कहते भगवान के चरण कौन से हैं जहाँ से सुर सरिता प्रगट हुई मान गंगा जी भगवान के चरणों से ही गंगा जी निकली और वहां से निकल कर गंगा जी कहा शिव शीष धरी गंगा जी वहां से चली तो कहते हैं कि फिर ब्रह्मा जी के कमंडल में आई ब्रह्मा जी के कमंडल से चली तो शंकर जी की जताओं में आई तो जयी पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीष धरी अब ये देखें कि गंगा जी क्या है वैसे तो गंगा जी को इस प्रकार से दिखाई देती हैं कि हिमालय पर्वत से बहती हुई जल की धारा बहती चली आ रही है इनको गंगा जी कहते हैं तो भौतिक रूप में तो ये गंगा जी हैं जो उत्तर काशी के और आगे गंगोत्री और गंगोत्री के और आगे गोमुख वहाँ से पहाड़ के भीतर से गुखा में से पानी निकलता चला आता है तो वो पानी बहता हुआ आता है और मैदान बहता हुआ समुद्र तक जाता है तो इसे गंगा जी कहते हैं गंगा एक नदी लेकिन तुलसीदास जी ने एक जगह कह दिया कि गंगा कोई नदी नहीं है रावण का और हनुमान जी का संवाद हुआ और वहां पर बहुत बात आई और उनको अंगत की बात आई उनसे संवाद हुआ तो वहां एक बात ये आई कि वो रावण भगवान राम को एक तपस्वी एक मनो मनुष्य एक तपस्वी एक मनुष्य बार बार ऐसे बोला करता था वो कभी उसने उनको न राम का नाम दिया और न उनको भगवान माना तो वहां ये कहा कि देखो राम कोई मनुष्य नहीं है और हनुमान कोई बानर नहीं है और गंगा जी कोई नदी नहीं है राम कोई मनुष्य नहीं है इसका तात्पर्य क्या है राम के माने तो परम परम परमात्मा है उसको केवल मनुष्य माना साधारण मनुष्य मान रखना ये कुछ बात नहीं मान इसके माने इस समझ नहीं बैठती को हनुमान भी कोई बानर नहीं पूजा बानर के रूप में होती है बानर बानर करके मानते हैं लेकिन जैसे बनों में घूमते हुए बानर उनकी कोई पूजा क्या थोड़ी करता बानर वो थोड़े हनुमान जी बानर नहीं हनुमान जी जो वो तो भगवान शंकर जी के अवतार हैं और शंकर जी परमात्मा के विश्वास स्वरूप हैं, तो विश्वास की जो भावना है वो भगवान शंकर जी परमात्मा के ज्ञान से जो परमात्मा में विश्वास बुद्धि में आया उस विश्वास का नाम शिव है शंकर है अब वो कहो कि वो बानर है तब अब ये बानर मानना तो फिर बुद्धि की जलता है सुनता है ऐसे ही गंगा जी जब भगवान के चरणों से निकली ये कही जाती है तो भगवान पर परमात्मा तो निर्विकार निर्गुण असंगीय ग्रस इस प्रकार का तत्व तो है उसके चरणों से अगर कुछ निकलेगा तो ज्ञान निकलेगा भक्ति निकलेगा वेदांत में ये गंगा जी को कहते हैं कि भगवान का ज्ञान पर परमात्मा का ज्ञान है वही गंगा जी है ज्ञान गंगा है तुलसीदास तो जी कहते हैं कि नहीं भगवान के चरणों से भक्ति निकली है भक्ति ही गंगा है तो जो लोग भक्ति प्रधान है वे इस गंगा जी को भक्त स्वरूपा में हो जो ज्ञान प्रधान है वो गंगा जी को ज्ञान स्वरूप माने और अगर ये समझ में आ जाए ज्ञान और भक्ति में कुछ अंतर नहीं है तो चाहे गंगा जी को ज्ञान कहो चाहे भक्ति कहो जो भावना परमात्मा के प्रति जागृत होती है जो परमात्मा का बोध परमात्मा की प्रीति परमात्मा अपना समर्पण यह आध्यात्मिक चेतना जो अपने अंदर जागृत होती है उसी का नाम गंगा है गंगा जी भगवान के चरणों से निकली और ब्रह्मा जी के कमंडल में आये की माने क्या हुआ कि माने ब्रह्मा जी, जी, जी जो है वो चार वेद जो है उनका उपदेश देने वाले ब्रह्म जी है इसके माने जो है वो वेदों में आ गया गंगा जी जो है वो चार वेद जो है वो उपनिषद है उसी में परमात्मा का ज्ञान आ गया उसी में परमात्मा की उपासना आ गई उसी में भगवान की भक्ति आ गई तो मन शास्त्रों में आ गई फिर शास्त्रों का अध्ययन करने वाले जो आचार्य है गुरुजन है फिर उनकी वो बुद्धि में आ गया वो ज्ञान वो भक्ति आ गई शंकर जी जो है वो आदि गुरु हैं गुरुओं के जो है गुरु हैं उनके बुद्धि में वो गंगा जी आ गई कि मैंने शंकर जी की बुद्धि में परमात्मा का ज्ञान परमात्मा की भक्ति शंकर जी की समाधि उनकी जटाओं में आ गई कि मैंने उनके सिर में आ गई उनकी बुद्धि में आ गई उनको उन्होंने धारण किया और फिर उन्होंने उस गंगा जी को अपनी जटाई में सीमित नहीं रखा उन्होंने उसको बहने दिया आगे अन्य लोगों को ज्ञान दिया शंकर जी जैसे इसी रामचरितमानस में देखते हैं शंकर जी ने फिर पार्वती जी को ये कथा सुनाई अगस्तरीष के आश्रम में गए तो वहां शंकर जी ने भक्ति अगस्तरीष को सुनाई तो ये सब क्या है ये फिर शंकर जी से वो ज्ञान वो भक्ति और आगे बढ़ी तो जब एक से दूसरे में दूसरे से तीसरे में तीसरे से चौथे में चलती है ये ज्ञान या भक्ति तो इसे इस प्रवाह को नदी की तरह से प्रवाहित होता है इसलिए इसे बताए गंगा नदी गंगा नदी की तरह से इसका प्रवाह है और नदियां तो संसार में हैं तो वो बारह महीने पानी देती हो न देती हो लेकिन गंगा जी पेरेडियल है माने बारह महीने इसमें जल पर्वत से आता ही रहता है गंगा जी कभी सूखती नहीं अब उसमें से कोई नहर निकाल ले बात दूसरी है लेकिन हरिद्वार में और उसके ऊपर से जो गंगा जी आती है वो तो बारह महीने में किसी महीने में चाहे जितनी गर्मी पड़े गर्मी पड़ेगी तो और अच्छा वहां बर्फ खूब पिघलेगी पानी आता रहेगा उसमें तो कोई सुख पड़ जाएगा इसलिए गंगा जी कभी सुख नहीं इसी प्रकार से ये ज्ञान परमात्मा नित्य है और परमात्मा का ज्ञान भी नित्य है और वो ज्ञान सदा संसार में बना ही रहता है चाहे कलियुग आवे चाहे सतयुग आवे चाहे किसी प्रकार के कुछ भी हो काल का कोई भी प्रभाव हो लेकिन काल का प्रभाव इस ज्ञान के ऊपर नहीं पड़ता ये ज्ञान गंगा जो है ये सदा ही संसार में बहती रहती है ये बात दूसरी की कभी इसकी धारा संकीर्ण हो जाए और कभी ओवरफ्लो हो करके बाढ़ आ जाए बस इतना अंतर तो हो सकता है लेकिन ये धारा सुख नहीं सकती जैसे परमात्मा अविनाशी है इसी तरह से परमात्मा का ज्ञान भी अविनाशी है ये तो नित्य ही रहेगा इसलिए कहते हैं की जयी पद सूर्य सरिता परम पुदीता प्रगट भई शिव शीष धरी शंकर जी ने उसको अपने सरकुल धारण किया गंगा जी को सोई पद पंकज ही पूजत अज और वही चरण जिसको कि ब्रह्मा जी जिनके चरणों की पूजा किया करते हैं मम से हरी कृपाल हरी वही कृपा धान भगवान ने वही चरण हमारे सरकुल पर इससे ज्यादा और हमारे लिए क्या हो सकता है सबसे बड़ी हमारे ऊपर कृपा आपकी जो हुई ये हुई ये मैंने भगवान के चरण जो है बड़े दुर्लभ हैं भगवान शंकर जी ने गंगा जी भगवान के चरणों से जो गंगा जी निकली उनको शंकर जी ने अपने सर पर धारण किया उनको पवित्र समझ करके जिन चरणों को ब्रह्मा जी भी पूजा करते करते रहते हैं उनको परम पवित्र समझ करके पूजनी उनके लिए भी है ऐसे वो चरण अगर सिर पर आते हमारे तो इससे ज्यादा सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है इसलिए कहते हैं कि सोई पद पंकज यही पूजा तो मम से धरे कृपाल हरी ये तो भगवान की कृपा है जो उन्होंने ऐसा कार्य किया नहीं तो कहा मनुष्यों को रखा इस प्रकार से भगवान के चरण प्राप्त हो जाए ऐ भांति सिारी गौतम नारी बार बारी हर चरण पर ही ऐसी प्रार्थना उसने की और बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम किया और उसके बाद में फिर उसका शरीर छूट भगवान के सामने उसने अपना शरीर छू दिया ए भांत सिारी गौतम नारी गौतम नारी माने गौतम की पत्नी अहल्या उसने अपना शरीर छोड़ करके चली गई कहा चली गई गई पतलोक आनंद भरी जहां पर गौतम ऋषि चले गए थे वहां वो भी चली गई मैंने उसका भी उद्धार हो गया भाई भगवान के दर्शन प्राप्त करके वहीं चली गई गौतम ऋषि जो हैं वो अपने ज्ञान के बल पर पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करके परमात्म भाव को प्राप्त ब्रह्म गति को प्राप्त हो उसी परब्रह्म परमात्मा में लीन हो गए जो ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी है वो शरीर छोड़ने के पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं परमात्मा भाव में स्थित होते, गए उसके बाद शरीर छूटने के बाद में जैसे जीव एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं पर वो नहीं जाता ग्रजानंद को प्रषद में आता है कि आत्मज्ञानी ब्रह्म व्यक्ति इनका उत्क्रमण नहीं होता एक शब्द बोलते हैं इनका उत्क्रमण नहीं होता उत्क्रमण के मना ये शरीर से निकल कर के बाहर आएं और फिर कहीं जाएं ये सब उनको नहीं होता वो तो ज्ञानी व्यक्ति पहले ही पर सर्वत्र व्याप्त परमात्मा को अपना स्वरूप जान करके उसी में स्थित हो गए उसी में निष्ठा हो गई अब उसके बाद शरीर समाप्त होगा तो शरीर ही पर समाप्त होगा और बस उसके बाद जीव भाव तो उसका रह गया इसलिए कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पुनर्जन्म इत्यादि ये सब नहीं तो ऐसे कहते ज्ञानी व्यक्ति जो वो ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाते हैं तो यही उनकी गति है आ, तो चाप्त हो गई तो कहते हैं यही भांति सिधारी धारी गौतम नारी बार बार हर चरण परी भगवान के बार बार चरणों पर करके इस प्रकार को चले ये तो घटना जो घटी उस समय की गौतम की पत्नी गौतम की और गौतम की पत्नी अहिल्या की कथा हुई लेकिन हम बार बार देख रहे हैं कि ये बुद्धि है अहिल्या बुद्धि है तो जब ये बुद्धि परमात्मा के दर्शन करती है बुद्धि को ये तो पता लगता है कि साक्षी है लेकिन जब साक्षी अपने स्वरूप में स्थित होता है तो बुद्धि शांत हो जाती है उस समय बुद्धि की आगे गति नहीं होती है और फिर आत्मभाव में प्रतिष्ठित है फिर उस आत्मा में अपने आप को सर्वात्मा करके देखे परमात्मा करके देखे ब्रह्म करके देखे सर्वव्यापक देखे आनंद में देखे ये सब उसकी अनुभूति फिर उस व्यक्ति की होगी लेकिन उस अनुभूति का कुछ न कुछ प्रभाव बुद्धि पर भी पड़ता है बुद्धि भी जानती है कि आत्मा इस प्रकार का है परमात्मा इस प्रकार का है तो बुद्धि में भी परमात्मा ज्ञात का बोध होता है बुद्धि उस परमात्मा तक ना पहुंच पावे उसके लिए वो अज्ञात बना रहे अज्ञे बना रहे तो भी उस अज्ञात अज्ञे होने का तात्पर्य नहीं है कि बुद्धि को परमात्मा का बोध होता ही नहीं होता है फिर लेकिन उस बुद्धि वो बुद्धि फिर परमात्मा का कर चिंतन करते करते परमात्मा को जान करके परमात्मा भाव को ही प्राप्त हो जाती है बुद्धि भी अपनी बुद्धता छोड़ देती है अपनी वृत्तियों का त्याग कर देती है मृत्यु शांत हो गई और परमात्मा को प्राप्त हो गई एक बात ध्यान देने की यह है कि परमात्मा ज्ञान परमात्मा की प्राप्ति में वो परमात्मा बुद्धि में नहीं आता बल्कि बुद्धि यह मन या अहंकार के अंत्याकरण की जो वृत्तियां हैं वही परमात्मा को प्राप्त करके उन्हीं में लीन हो जाती हैं। ये है। संसार में तो संसार की बात तो ऐसे है कि हमने जो वस्तु संसार की बाहर देखी वो हमारे मन में आती है मन कदाकार वृत्ति धारण करता है और हम ये भी जानते हैं कि हम उस वस्तु को जान रहे हैं और बाहर इस प्रकार की वस्तु है ये तो बुद्धि का इस प्रकार का ज्ञान है भौतिक वस्तुओं का बाई जगत की वस्तुओं का ज्ञान ज्ञाता जी के ज्ञान में इस प्रकार की स्थिति होती है जगत का हमें उतना ही ज्ञान होता है जितना कि तदाकार वृद्धि जगताकार वृद्धि वस्तु के आकार की वृद्धि विषयाकार बुद्धि हमारी बनती है विषयाकार वृद्धियां हमारे अंदर उत्पन्न होती है मन में बुद्धि में उतना ही ज्ञान हमें जगत का होता है लेकिन परमात्मा का ज्ञान ऐसे नहीं कि परमात्मा बुद्धि में जैसे विषय आ जाते हैं ऐसी परमात्मा भी बुद्धि में आ जाए ऐसा नहीं होता उसके स्थान पर यह होता है कि बुद्धि परमात्मा को प्राप्त करती परमात्मा तो सब जगह के है केवल बुद्धि उस परमात्मा को प्राप्त करके परमात्मा भाव था. को प्राप्त करके परमात्मा में ही लीन हो जाती परमात्मा बुद्धि का परमात्मा में लीन हो जाना परमात्मा का प्राप्त होना बोलते रहते हैं इस प्रकार से जैसे व्यवहार में बोला जाता है शब्दों का प्रयोग उस प्रकार से करते हैं, लेकिन वहां अर्थ होता है दूसरे जैसे किसी को परमात्मा की प्राप्ति हो गई तो इसके माने कि उसकी बुद्धि परमात्मा में नहीं हो गई ऐसा नहीं कि परमात्मा बुद्धि में आ गया तो इसलिए कहते हैं कि वो फिर उसने क्या किया जिस प्रकार से वो हो यही भांति से धारी गौतम नारी से धारी के माने बुद्धि चली गई परमात्मा को प्राप्त करते परमात्मा में भगवान के सामने भगवान राम को तो खड़े हुए थे सगुन साकार रूप में जो निर्गुण निराकार ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है वो हो परमात्मा वो अहिंदा उसी जाकर के उसी ब्रह्म भाव में ही प्राप्त उसमें हो गई जो अति मन भाव सोवर लोक गयोग भरी उसने जो भक्ति का बदान भगवान से मांगा था वो उसको प्राप्त हुआ और परमात्मा भाव को प्राप्त हुआ कभी कभी हठपपूर्वक लोग बात कहते ही शुभ उसने भक्ति का बदान मांगा था इसलिए वो ब्रह्म भाव को प्राप्त नहीं हुई बल्कि वैकुंठध धाम में जा कर के भगवान से अलग होकर के भगवान का पाठक बन करते तब तो भक्त लोग कभी कभी इस प्रकार काम करते हैं लेकिन अभी जैसा देखा रहा मनो भारत तो उसमें आया कि देखो सबसे बड़ी भक्ति क्या जहाँ परमात्मा के साथ एकत्व को प्राप्त हो जाए वो सबसे बड़ी भक्ति पराभक्ति भक्ति वही तो वेदांत के अनुसार वो जाकर के भाव को ही नैकुंड आकार ब्रह्म में स्थित होकर तो भाव को प्राप्त हो गयी यही उसकी सबसे बड़ी घटनी है यही वरदान उसने मांगा था उसको मिल गया आनंद भरी के में आनंद से पहुंच अब उसको किसी प्रकार का दुख नहीं अब बहुत प्रसन्न आनंदित होकर के परमात्मा भाव को प्राप्त और अंतिम गति भी सूचना मिलेगी कि जहाँ वो परमात्मा में स्थित हो गए तो उसके सारे क्लेश दूर हो गए दुख दूर हो गए जड़ता दूर हो गयी अब आनंदमय हो गयी आनंदमयी होकर तो परमात्मा में स्थित हो गयी प्रभु दीन बंधु हरी देखो भगवान कैसे हैं अभी कहते हैं कि ऐसे भगवान दीन बंधु है दीनों के ऊपर दया करने वाले हैं कारण रहित तो दयाल बिना कारण के दया करने वाले अब वहां उसने अयोध्या ने तो भगवान का कहीं कोई कार्य किया नहीं था तो उसने साधना की नहीं थी भगवान को बुलाये तो शायद पत्थर बनी बैठी थी तो वहाँ तो भगवान ने आकर के बिना कारण के ही उसका जो चरण स्पर्श करके उसका उद्धार कर लिया तो ये भी है की परमात्मा जो है वो अकारण ही बिना कारण के ही लोगों का कल्याण करने वाला है माने उसके बदले में कुछ नहीं चाहता तो भगवान कृपा करता है लेकिन बस बात ये है कि भगवान की कृपा हम चाहें तब और अगर हम भगवान से कृपा न चाहें और भगवान खान कृपा कर दे तो तो गलती हो जाएगी लोगों को अगर कोई व्यक्ति संसार के दूसरे भोगों को ही बहुत महान समझने वाला है उसे भगवी बहुत अच्छे लगते हैं और भगवान उसे कहें कि नहीं तुम तो ये तो बहुत खराब है और ऐसी तो तो तो तो कथा एक बार लोग बात समझाने के लिए इस प्रकार से कहते हैं नारंग जी एक बार वैसे मतान को जा रहे थे रास्ते में जा रहे थे तो उनको एक सुर जो बल पड़ा हुआ था तो नारंग जी ने उससे कहा कि भाई ए, हम जा रहे हैं है तुम चाहो तो हमारे साथ चलो चलो सुंदर में कहा जा रहे हो ऐसा वैकुंड है बहुत तो सुंदर है ना है वहाँ बहुत सुंदर सुंदर सब हैं बड़ी सुगंधित पुष्प लाभूल ये सब सब है अच्छा है वहाँ पर तो कहा लेकिन जैसा हम जिस मल में पड़े हुए ऐसा मल वहाँ है की नहीं है ये सोता नहीं है तो कहीं नहीं हर कोई वहां जाने को तैयार नहीं होता क्योंकि में लोग पड़े हुए हैं उसी में आनंदित नहीं उनके लिए भक्ति नहीं है उनके लिए ज्ञान नहीं है उनके लिए सब प्रमार्थ अध्यात्म विद्या उनके लिए निरर्थक कुछ माने नहीं थे वो तो अपने जिस जिसमान में पड़ेगा भगवान सब लोगों पर कृपा नहीं करते क्योंकि लोग कृपा चाहते नहीं तो रामकृष्ण की कृपा रूपी वायु की सर्वत्र चलती रहती है जो व्यक्ति अपने जीवन की नवता के पाल खोल देता है और उसने उस कृपा की वायु को भरने देता है उसकी नावकार होती है और बाकी जिन्होंने अपने मस्तूर जिन्होंने अपने पाल गिरा दिए हैं, उनकी नाव जहाँ की तहाँ खड़ी है उनके सामने उदाहरण का समुद्र में रोज देखते थे हुगली में कलकत्ते में कि मछुआरे नाव में बैठते हैं अपना पाल खोल देते हैं उस हवा भरने लगती कमती है और बस उस हवा के बल से उनकी नाव सकते हुई हवा के बल पर समुद्र के भीतर भी चली जाती है मछलियाँ पकड़ते हैं उसी के पाल के बल के ऊपर किनारे भी आ जाते हैं अब वो वायु के ऊपर समुद्र के ऊपर चलते ही रहते हैं ऐसी भगवान की कृपा तो सारे संसार में चली रही है लेकिन अब जब सर पर उसके पास की भगवान की तरफ कोई ध्यान ही न दे तो फिर जहाँ पड़ा था उसकी नाव पड़ी होगी उसका उद्धार नहीं होगा अब वो जो हवा चलती है समुद्र के ऊपर वो मछुआरों से कितने पैसे मांगती है बदले में क्या चाहती है वो उस चल रही है जो उसका लाभ उठाने जाए इसी प्रकार परमात्मा तो आनंद स्वरूप परमात्मा वो तो सर्वत्र विद्यमान है ही जिसके बस की बात हो आनंद को प्राप्त कर ले उसकी तरफ उन्मुख हो उसका लाभ उठा ले अन्यथा परमात्मा से संसार में पड़ा रहे।, रहे अपने उसी को आदमी सुख मानता के के। रहे बंधु हर कारण हरित दयाल तुलसीदास सतय भज छपट दंजाल इसने इसने तुलसीदासना शंकर जी ने, ना ने बहुत उपदेश दिया अब ये तुलसीदास जी का उपदेश है तुलसीदास जी कहते हैं सत ही भज, उसका भजन करो छपट गंगा क्या संसार के जाल जंजाल में पड़े वो, उसको छोड़ो भगवान का भजन करो ये सट कौन है श्रोता छोड़ेंगे तुलसीदास जी का मन तुलसीदास जी कथा सुनाते हैं अपने मन को सुनाते हैं, हैं? तुलसीदास ही बक्का भी हैं और तुलसीदास है अपने मन से कहते है रे मन तू बड़ा सट है कहाँ संसार के